शास्त्री भाषा में मूडता कई गीताकार तो कहते विमुड उपसर्ग लगाकर विमूढ़ा नानु पश्चंती पश्चंती ज्ञान चक्षुषा विमूड लोग उस अपने तत्व को अपने स्वरूप को नहीं जान सकते पश्चंती ज्ञान चक्षुषा एक ज्ञान सत्ताई ही सबको देखती है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 वो एक होती इंद्रिय समझ आंखों ने ये वृक्ष दिखाया कानों ने कोई शब्द सुना दिया मन से कोई हमने कल्पना कर ली मनोराज्य देख लिया ये है करणों के द्वारा करणों के अंतर्गत ज्ञान करण मना ये जिनसे देखा जाए साधनों को संस्कृत भाषा में करण बोलते हैं करणों के द्वारा जो ज्ञान होता है वो शुद्ध ज्ञान नहीं होता है संस्कार जैसे होते ऐसा ज्ञान होता है जैसे है तो ठूठा और अंधेरी रात में हम पसार हुए लगा कि आ हा हाहा हा हम लोग तो संसारी ही है वाह साधु बेचारा खड़ा खड़ा तप कर रहा है हमने अगरबत्ती संभाली फूलमाला संभाली चलो साधु बाबा को अर्पण करेंगे है तो ठूठ अंधारे में और हमारे अंदर सात्विक बुद्धि तो उसमें ठूठ में साधु के दर्शन होंगे हाय तो ठूठ लेकिन क्या हमारा बेटो छे कहीं पिस्तौल बिस्तौल हसे तो धड़पड़ो वो जो है हम था था था थत्थर थार होने लगेंगे क्योंकि हमारे आंखों ने तो दिखाया कुछ और फिर इंद्रियगत ज्ञान है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 कपड़ा पहरेला से आप पेट पहले धोतियों पहरू हे अपने शर्ट पहले तो पंचयू पेहरिये बीजू शूस आप दढ़ीरोज कर नहीं करता बीजू शू तो आँख थी तो ये देखना, तो आँख का जो दृश्य है उस दृश्य में बुद्धि वृत्ति है और वृत्ति में जैसी समझ है ऐसा वो देखेंगे मुसलमान को हिंदू संत के दर्शन से आनंद नहीं आता क्योंकि उसमें उनके लिए श्रद्धा नहीं हूभाव नहीं और हिंदुओं को कब्रस्त देख के कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो कृष्ण की मूर्ति देख के गदगद हो जाएंगे एक सच्चे संत को देख के गदगद हो जाएंगे आओ, मुला हो मुलाहो अल्लाह हो अकबरे हो वो, वो, करते होंगे तो उनको देख्यू अल्लाह तारो बेहरो चलिया मुला जी अल्लाह हो अकबरे करे छ हिंदू को ऐसे लगेगा और ईसाई मम आएगी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 उसी की सत्ता से रदे के चलते हैं। उसी की सत्ता से आंख देखती उसकी सत्ता से बुद्धि का निर्णय बदला उसको भी किसी ने देखा शरीर छोटा था बड़ा हुआ इसको भी किसी ने देखा कुआरे थे उस वक्त भी अपनी पोजिशन क्या थी वो देखा शादी के दिन क्या था वो भी देखा शादी हुई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 तो इंद्रियां जो करती है तो अपने ने समझते मैंने क्या आंख ने देखा तो बोलते मैंने देखा कान सुनता के हूँ नाक ने सूंघा के मैं छे मन संकल्प विकल्प करता के मेरे मेरे विचार चलते बुद्धि ने निर्णय किया के मारो निर्णय बुद्धि न निर्णय बदलाये तू कोण भाई बुद्धि के निर्णय को देखने वाला तू कौन बीमारी और तंदुरुस्ती को देखने वाला तू कौन तू तो अपनी खबर सुन ले जरा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 तो जो पुण्य करेगा नहीं मछली खाता हे कोई मरघ के बकरू कामने चिंता है नहींप कर लगे अत्यार कोई मंदिर मैता हे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 किया हुआ आपको आरोप नहीं होगा जय जय आपने स्नान नहीं किया अभी तक ब्रह्म स्नान महास्नान सुबह खाली दो बार किया स्नान क्या बुद्धि प्राण ये सब साधन है मारो पग कोई दीद तो पग मारो पग ते तो पग नहीं पहला आ बु ठाकुर जी गोविंद जी कन्हैया कन्हैया पोते आई जाए ठाकुर जी आई जाए अल्लाह अल्लाह नो बाप आई जाए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 श्री कृष्ण तत्व को जाना तो अर्जुन बोलता है नष्ट हो मेरा मऊ नष्ट हो गया तो जैसे ये मेरा पैर है तो मैं पैर नहीं जांग है साथड है ये मैं नहीं ये नहीं तो ये भी मैं नहीं कोई डर क्यों कि हूँ साथड़ छू हूँ पग छू हूँ माथू छू कोई बोला ए माथू आम आजो मजा आए ये बुश आम आओ क्या तो मार कपड़ा छा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 कोई गलती होते कुछ होता है तो दोष होते हैं इस साधन में अब स्कूटर में किसी में थोड़ी खराबी हो तो बोले कि हाय रे हाय हूं बगड़ी स्कूटर का व्हील बिगड़ा हो स्कूटर की किक बिगड़ी हो स्कूटर का गेयर बॉक्स बिगड़ा हो स्कूटर का लाइनर बिगड़ा हो स्कूटर का ब्रेक बिगड़ा हो तो कहे मैं बिगड़ गया नहीं ये स्कूटर का बिगड़ गया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 बच्चा हुआ तो मां बोलते जो तू नायो नहीं हूं जो तू मोटो थो एर को मैं मानने लग गए शरीर तो को मन को इंद्री को बुद्धि को देखने वाला जो शुद्ध आत्मा है वो जो असली हम मैं है वो उसको हम भूल गए अरे नकली थोथे खोखे को मैं मानने लग नकली थोथे खोते को मैं माना उसी फिर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 और वो आत्मा ऐसा है सूक्ष्म अति सूक्ष्म है कीड़ी मकोड़े मक्खी में भी उस आत्मा की सत्ता है किरणे में भी पड़ते हैं जरासी वाटकी हो कटोरी उसमें भी उससे भी कुछ बारीक चीज है उस पर भी सूर्य का किरण तो वहाँ तिनखा हो तो तिनखे पर भी सूर्य का किरण लगेगा हाथी पर भी पड़ेगा ऐसे ही सूर्य के किरणों से भी अति सूक्ष्म परमात्मा की चेतना है वो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 एटलो ज्ञान एमना मू तुम्हारी गाल पे नहीं आती वो इधर ही घूमती है उसका अपना रेंज है उतना समझती है कि मेरे इधर ही घूमने जैसा इधर जाऊंगी तो खतरा है करें के के इतना ज्ञान उनमें भी है तो चेतन परमात्मा ज्ञान स्वरूप है उनके अपनी अपनी इंद्रियों में यथा योग्य प्रकाश करता इसीलिए भारत का ऋषि कहता है कि जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वतमस्तक के ज्वालमाला कुले विष्णु सर्व विष्णु ही जगत जल में देखो जल जल जंतुओं में वो परमात्मा चेतना है उनको भान है कि चणा है कंकड़ फेंको तो आके मछलियाँ भग जाएगी और थोड़ा सा खाद्य पदार्थ फेंको तुरंत जंप करके ले लेगी इतना तो अकल उनमें भी है लेकिन यह शरीर को पालने की अकल उनमें है ये व्यवहारिक ज्ञान उनमें है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 संकल्प करता है फिर विकल्प कर देता है एक एक तरफ का कर, निर्णय करके फिर निर्णय बदल देता है विकल्पों में अपनी शक्ति को कर देता है ओम ओम ओम ओम ओम अद्भुत संकल्प सामर्थ्य आत्मशक्ति आत्मशक्ति सीधा मन उससे सीधी हो लेता है जैसे सरोवर का पानी तरंगित हुआ तो तरंग जो है सरोवर से सीधी उठी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 ऊंग भी आती है जाती है, जागरण भी आता है जाता है, लेकिन परमात्मा जो है वो ऊंग में भी है जागरण में भी है क्रोध के समय भी है और शांति के समय है जब क्रोध आता है तो उस वकत देखोगे क्रोध आया है मेरा परमात्मा तो पहले भी था और बाद में भी रहेगा ये आया गया है क्रोध के समय आप क्रोध कंट्रोल में आ जाएगा काम के समय ऐसा विचार आएगा तो काम कंट्रोल में आ जाएगा लोभ के समय गए लोभवृत्ति उठी ए आयु लोग लोभ वृत्ति को निहारा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 है मस्त पड़ा महिमा में अपनी गैर राम अभी और नहीं राम हमारा कहीं और नहीं है कि उसको रिझाऊ दुनिया की भी परवा नहीं स्वर्ग की भी परवाह नहीं मोहल्ला की भी परवाह नहीं और परवाह नहीं की भी परवाह नहीं परवाह है ऐसी पकड़ भी हमारी नहीं जा तुर्क तुर्क इतना आसान है इतना आसान है सुखी होना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 लोग ये समझते कुछ करने से मिलता है कुछ न करने से ही सब कुछ मिलता है छोटी छोटी बात में लोग उलझ जाते है, है शो, है शो, रिपीट, सार सपना है था, था तू कोई ने ध्यान हसे तो तेन प्रारब्धते हुए हम पहले बड़े ऐसे रहते थे फिर हमारे हाथ में ब्रह्म भाव आ गई छोटी सी फटी टूटी हमने उसको करा दिया किसी का था अपना लिखा हुआ नहीं पहले ये मेरे को खटका था कि ध्यान ध्यान होना ही चाहिए समाधि लगनी चाहिए ध्यान ध्यान होना चाहिए फिर जब वो पढ़ा के था तू कोई तो बाप नु थे नहीं नहीं है। <laughs> था तो तू कोई ने दुख हे तो प्रारब्ध सुथरा घोल पता से पी भाई जगत के ऊपर चादर बिछाने के लिए आपका प्रागट्य नहीं हुआ लेकिन आप अपने पैरों में मोजड़ी पैरों तो स्वतंत्र है जगत को पृथ्वी को चमड़े से ढाको तो आपके वश की बात नहीं लाला भगवत प्राप्ति के विषय में ये बात नहीं है कि उद्योग करूं उद्योग करूं नहीं है नहीं है नहीं है, है। तो समझते संसारी काम जैसे करने से होता है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 मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं अमूक जगह पे तो वहां जाके पाए ऐसा भी तो नहीं अमूक अवस्था में मिलता है ऐसा भी तो नहीं ऐसा कोई शर्त नहीं है कि अमूक अवस्था आएगी तब ईश्वर मिलेगा हकीकत में अमूक अवस्था आए तब जो मिलेगा ना वो नाशवान मिलेगा अमूक अवस्था बनाकर जो मिलेगा वो नाशवान व्यक्ति होगा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 अभी कभी तो याद करना पड़ता है खाना खाया कि नहीं खाया आनंद भी माँ को रेलवे स्टेशन पर ले गए पूछा कि माता जी कहाँ की टिकट लाऊं? बोले माँ काशी की लाऊं कि दिल्ली की टिकट ले आऊं, देहरादून की लाऊं। वो सोच में पड़ गए भाई अब क्या पता कहीं की भी ले आओ है देख लो है जीवन मुक्त लगता कोई आयास नहीं अपने ओर से तुम लोग ऐसा नहीं करना आर्टिफिशियल हम लोग आयास में लगे हैं और आयास भी लगे हैं सुखी होने के लिए सुखी होने का आयास छोड़ दो चलो तभी भी ईश्वर प्राप्ति सरल हो जाएगी सुख पाने की जो भी इच्छा होती है उसको हटाओ आयास सुखी होने के लिए आयास ना करो देखो सुखी हो जाते हो कि नहीं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 ये सब आकृति वाकृति के झंझट में नहीं पड़ता आकृति जो के आएगी वो दृश्य होगी वो तो दृष्टा है इसमें बड़ी श्रद्धा है हमारी तड़प भी बहुत है मैं बोले बापू आप कोई आज्ञा करो मैं क्या आज्ञा हमारी आज्ञा पैदा हमारी आज्ञा पालने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ आज्ञा कोई मानने वाला मिलता ही नहीं बोले बापू आप करके देखो आज्ञा करके देखो नहीं क्या भाई हमारे आगे झेलने वाले कहाँ हैं बापू आप आज्ञा करो ऐसा देखेंगे बोय सुवाड़ू भूखे मारू ऊपर थी मारूं मार एटू करता हरी बजे तो करी नाखू निहार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 ये सहारे सब मिटने वाले हैं इसीलिए अमिट परमात्मा के द्वार नहीं खुलते हैं बुद्धि का सहारा लेते हैं बुद्धि भी राजसी तामसी का सात्विक बुद्धि का सहारा भी थोड़े देर तक ठीक है राजसी बुद्धि राजसी बुद्धि तो अपने ढंग का मापेगी गुंथेगी जो राजसी श्रद्धालु है ना तामसी श्रद्धालु है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 आया था मांगने और कृष्ण ने दुशाला भी छीन लिया बोले भगवान कितने अब जाना टन कर दिया तो बोले कितने जाए ये सात्विक श्रद्धा ये राजसी श्रद्धा है ना तो डामा डोल हो जाती है तो विरोध करती फाइटिंग करती श्रद्धे के प्रति श्रद्धा घटती बढ़ती करती पिटती खुटती रहती खुटती बढ़ती हाँ जी तो हम ये समझते हैं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 पता नहीं गए है इसीलिए जख मार रहे ईश्वर का दर्शन तो हर रोज होता है सबको अभी, हो अभी भी हो रहा है अभी भी हो रहा है पता नहीं गए है होम होम होम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 जिसको अपन लोग लाभ मानते हैं वो तो महाबंधन है महादुख की चीजें हैं बेवकूफ बनाने की चीजें हैं अपने को बेवकूफ बनाते हैं हम लोग स्त्री लाभ पुत्र लाभ यश लाभ धन लाभ शुभ लाभ अमृत चौघड़िया <laughs> काल में अपेक्षित है सब दुखा है मजूरी कर कर के मरो बस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 अब भागे भागे जा रहे हैं धोखा में मोड़ू मोरू था मोड़ू था जा रहे देर हो जरा दुकान पे जाना जरा इधर जाना जरा ऑफिस पे जाना जरा ये करना भागे भागे जा रहे हैं शो योग में इसमें उसमें तो कुछ स्थिति बनाना पड़ता है स्थिति कोई साक्षात्कार नहीं स्थिति अंत की होती है स्थिति बनाना एक बात है बैठो रहे हो मन भूख ना लागी तरस ना लागे हमारी भी स्थिति थी गई समाज ही लागी गई जो लगी है वो टूटने के तरफ ही तो जा रही है <coughs> जो बनी है न ईश्वर ऐसा बनी चीज इतना तो पक्का करे के सब सपना है।, है तो सपना ही बचपन सपना हरिओ रू पुनीत आश्रम के वहा मकान लिया तब सपना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 सत्य समझ के फाँफा मार के सत्य तो अपना स्वरूप है हरि भगवान अ जगत है सपना सपने का तो मान रहे सच्चा और जो सच्चा है उसका पता नहीं आ, बनते शायद अभिमुख हो जाए ईश्वर की लालसा करो संसार की लालसा करो फिर यत्न करो और प्रारब्ध तब संसार की चीजें मिलती है मिलती क्या खाक है छूटने के लिए मिलती है करने के लिए उन सबको रात को रोज को छोड़ के भूलो तब शांति मिलती है।, है चाहे कितना बड़ा पद कितनी बड़ी सत्ता कितना बड़ा धन तो को छोड़ो ये सब छोड़ो तब इस रात को शांति मिलती निंदा। आप समझ गए ये कितनी उंगली है? चार चार जागृत स्वप्न वो ध्यान क्या तो ध्यान में देखा कि भगवान राम ने एक तीर छोड़ा दूसरा छोड़ा तीसरा छोड़ा फिर थोड़ी देर के बाद चौथा छोड़ा तो ये तीन अवस्था रहती है मन में वो मन उस मन को भी छोड़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 करके देखा ना करने लगे तो कठिन हो जाएगा समझ लो तड़प हो इस बात को ईश्वर अभिमुख होने को तो आसान है कठिन नहीं कठिन कठिन करके मुसीबत कर दिया अपने ऐसी ऐसी स्थिति होना चाहिए महावीर ने इतना कड़ा तब क्या हो क्या भाई पहले तो जब सतगुरु या ऐसा साफ सत्संग नहीं मिलता है, तो मजूरी करना पड़ता है मजदूरी करके किसी ने कोई चीज पा ली कोलम्बस ने परिश्रम किया अमेरिका खोज लिया अब सबको थोड़े उतना परिश्रम करके अमेरिका मिलेगा कोलम्बस को अमेरिका खोजने में जितना परिश्रम पड़ा उतना सब लोग परिश्रम करे तभी अमेरिका होगा उनके लिए क्या ऐसे ही है कोई फिर जाए दरिया के रास्ते से छोटी बोट लेके धक्के खाते खाते छः महीने में पहुंचे उसकी मौज की बात है स्टिम्बर में जाए चालीस दिन में पहुंचे उसकी मौज है हवाई जहाज़ में जाए उसकी मौजूद ऐसे ही है ये भी ऐसे ही कोई फिर जब तब के रास्ते निष्काम योग के रास्ते जाए कोई सत्संग और सेवा के रास्ते चला जाए ये फटाफट पहुंचना है सदगुरु का सहारा सत्संग सेवा ये हवाई जहाज का मार्ग है अपना यात्रा तीर्थन माला ए ओ, करम ये स्टीमर का मार्ग और तीर्थों में भटकना ये नावड़ी का मार्ग है और गुरु छलक जाए ये रॉकेट का मार्ग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 क्या करूं कैसे करूं कैसे पा लूँ कैसे समझ लूं ये लालसा जोरदार हो इससे परमात्मा प्रकट हो जाए संसार की लालसा होती है ना तो फिर उसमें उद्यम भी करना पड़ता है और प्रारब्ध भी चाहिए लालसा भी चाहिए ईश्वर प्राप्ति के लिए केवल लालसा काफी अंतर्यामी है।, है देखता है तुम्हारी लालसा है तो प्रकट हो जाएगा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 ऐसा प्रार्थना करे तभी भी वो सूच तैयार है ईश्वर पाने की लालसा लगते ही दूसरी लालसा छूट जाती है हम दूसरी लालसा छूटी तो फिर ईश्वर प्रकट ही हो जाएगा फिर देर नहीं होती हमारा स्वरूप तो अमित है अमित स्वरूप को जानने की लालसा अखंड तत्व को जानने की लालसा पैदा उसीलिए की जाती है कि और लालसाएं हट जाए हकीकत में तो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 हम चाहते तो है हम शुद्ध देखें तो ये भी लेकिन दबी हुई है ऊपर से आशुद्ध करते हुए भी अंदर से तो दबी हुई है इच्छा शुद्ध शुद्ध चाहे उसको जोर से जगाना है बस और कुछ करना कठिन नहीं है कठिन नहीं है सतत सत्संग करे तो गोपद किना है सत्संग का त्याग महान पापों का फल है सत्संग से दूर होना समझो अपने दुर्भाग्य को बुलाना है